हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं विनोद रस्तोगी का लिखा प्रहसन नोक no झोंक मैं पूछती हूँ तुम अपने को समझते क्या हो तुम अपने को क्या समझती मैं तुम्हारी बीवी हूँ मैं तुम्हारा शोहर हूँ शोहर हो तो क्या हुआ लाल साहब तो नहीं हो बीवी हो तो क्या हुआ बाबा तो नहीं हो बीवी शोहर के पैर की जूती नहीं होती कि जब चाहा पहन ली जब चाह उतारती शोहर भी बीबी के हुक्म का गुलाम नहीं होता की उसके आगे पीछे कुत्ते कितना दुम हिलाता फिर चाहते क्या शांति कौन है ये चुड़ैल तुम्हें हर वक्त चुड़ैलें ही नजर आती कसूर किसका है सिर्फ तुम्हारा मेरा? हाँ, हाँ, तुम्हारा। तुम हर वक्त चिड़ाती रहती हो मैं यहाँ नहीं रह सकती बिहार चली जाऊंगी धमकी किसे देती हो कल जाती हो तो आज ही चली जाओ हाँ हाँ ये तो तुम चाहते ही हो की मैं जाओ और देखो देखो अगर मेरे कैरेक्टर पर हमला किया तो अच्छा नहीं होगा क्या कर लोगे पानी में डूब मरूंगा <laughs> रोकता कौन है तुम तो ये चाहती हो कि मैं डूब मरूं और तुम मौज करो अगर मेरे कैरेक्टर पर हमला किया तो अच्छा नहीं होगा क्या कर लोगी लोग <laughs> शुभ काम में देरी क्यों जब अपने हाथ ऐसी थोक कर खाना पड़ेगा तब पता चलेगा इस गलत फहमी में न रहना कोई अच्छी सी खूबसूरत सी नौकरानी रख लूंगा खाना बनाने के लिए कपड़े धोएगी और बर्तन और? घर की सफाई करेगी और? और... और... तुमसे मतलब मतलब क्यों नहीं <laughs> मैं तुम्हारी बीबी हूँ मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे रहते इस घर में सौता तुमने फिर मेरे कैरेक्टर आरोप हमला किया तो वादा करो कि मेरे जाने के बाद नौकरानी नहीं रखोगे वादा करता हूँ तुम किसी तरह जाओ तो सही खाना खुद बनाओगे मुझे गधा समझती हो है? शहर में होटल नहीं है क्या होटल में खाओगे जरूर खाऊंगा पसंद आयेगा तुम्ही कौन अच्छा बनाती हो मुझे खाना बनाना नहीं आता हाँ हाँ नहीं आता कभी मिर्च ज्यादा कभी नमक कम छूट बोलते शर्म नहीं आती मैं तुम्हारे मन का खाना नहीं बनाती जैसे कल फूलगोभी की सब्जी बनाई थी देसी घी में मसाला भुना था हल्दी मिर्च धनिया तेजपात बड़े जतन से सब्जी बनाई थी मगर तुम तुमने उठाकर कटोरी फेंक दी। क्योंकि तुमने मिर्च मसाला तो खूब डाला था मगर गुलती से फूलगोभी डालना ही तो भूल गए थी ये बुद्धू बन निशानी नहीं तो और क्या है बुद्धू मैं हूँ या मैं मैंने तुमसे 500 बार कहा कि भोला बनिया से सामान मत लाया करो। तुमने करे जब वो साम तोलता है तो मैं आँखें बंद कर लेता हूँ ये बुद्धू बंद की निशानी नहीं तो और क्या है आखिर तुम मूर्खों की तरह बातें क्यों करते हो ताकि तुम आसानी ऐसी समझ सको मैं समझती हूँ तुम्हारा मन मुझसे उठ चुका है तुम चाहते हो कि मैं पीहर जाऊँ और तुम किसी और को ले आओ चाहता यही कौन है वो जरा बताओ तो मैं उसकी चोटी उखाड़ लूंगी उसके चोटी नहीं है ए? तब क्या है पूछ तुम्हारा तुम्हारा सर तो ही फिर गया है अरे भाई इसमें सर फिरने की क्या बात है मैं भैंस पालना चाहता हूँ भैंस हाँ तुम्हें कोई इतराज है अगर भैंस इतनी ही प्यारी है तो कहा क्यों नहीं डैडी दहेज में भैंस दे देते देवी जी मैं एक साथ दो दो भैंस नहीं पाल सकता मुझे पागल समझते हो माफ़ करो देवी जी पागल तुम नहीं मैं तुमने पहले क्यों नहीं बताया मैं अभी शर्मा जी के यहाँ से फोन करके किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाती हूँ ये क्या पागलपन है तुमसे बात करने का मतलब है भैंस के आगे बिल बजाना देवी जी मेरी तबीयत ठीक है हर मरीज यही समझता है घबराओ नहीं बिजली का शौक लगते ठीक हो जाओगे <laughs> तब भैंस और पत्नी का फर्क समझ में आने लगेगा मैं अभी आई अरे ने ने सुनो तो जरा ये तो बताती जाओ कि बड़ी होती है या बस, करते बस और आई माय गॉड पड़ा है ये जरूर मुसीबत कर देगी जी, मैं अंदर आ सकती कोई जरूरत नहीं क्या फरमाया ओह माफ फरमायाजिएगा तस्वीर रखिये कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ क्या आप किसी शरीफ आदमी की यहाँ मुझे कमरा किराए पर दिलाने में मदद कर सकते uh, वैसे मैं आपको कैसा आदमी लगता हूं? <laughs> uh, जी वैसे तो आप शरीफ ही रखते है शुक्रिया अगर आप चाहें तो मैं आपको एक साफ सुथरा हवादार कमरा दे सकता हूँ <laughs> पूछ पूछ जी किराया क्या होगा कुछ भी नहीं जी <laughs> मुझे गलत न समझिए देखिए मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ उससे छुटकारा दिलवाने में आपको मेरी मदद करनी होगी कैसी मुसीबत कुछ महीने पहले आपके ही तरह एक लड़की आई थी मैंने तरस खाकर कमरा दे दिया अब न तो वो किराया देती है और न कमरा खाली करती है ये तो बहुत बुरी बात है अभी और भी तो सुनिए मुझसे कहती है मैं मे, मेरा आपका जन्म जन्म का साथ है आप मेरे प्राणेश्वर है मैं आपको देवता समझती हूँ हाँ। या तो उसका दिमाग खराब हो गया है या वो एक्टिंग करके मेरी प्रॉपर्टी चाहती है। हम्म, अच्छा इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मेरी बीवी बन जाइए। जी? मेरा मतलब है वो होने वाली बीवी यानी प्रेमिका वो भी असली नहीं नकली बस थोड़ी देर के लिए उससे क्या होगा वो शायद ये समझती है कि मैं प्रेमिका के आने की बात यूं ही कहता हूँ आपको देख कर उसे यकीन हो जाएगा और वो कमरा छोड़कर चली जाएगी फिर फिर क्या प्रेमी प्रेमिका का नाता खत मैं मकान मालिक और आप किराएदार बड़े दिलचस्प आदमी है आप कहाँ है वो लड़की पड़ोसी के यहाँ फोन करने गई है आती होगी आइए, तब तक हम दोनों रोमांस करें आपका दिमाग तो ठीक है जी असली नहीं वही फिल्म वाला रिहर्सल जरूरी है ना मैं समझू आप असली रोमांस के चक्कर में अजी धीरे धीरे असली भी होने लगेगा जी? बात कीजिए वंडरफुल ये हुई दो दिलों की टक्कर और अब शुरू हो जाए पहली नजर के प्यार का चक्कर है। ऐसे में एक गाना जरूर होना चाहिए बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब जरा सुर ताल में गाओ तेरा महबूब हमारे चमन में कांटा भी है। मैं उसे उखाड़ कर फेंक। अरे कांटा है नहीं, जो हमारे रास्ते में आएगा मैं उसे कर दूंगी। की बच्ची मैं तेरा गला घोट दूंगी कौन है ये माडल लड़की मैं बताती हूँ मैं इनकी बीवी हूँ तू तो कौन है मैं इनकी होने वाली बीवी हूँ अच्छा। अच्छा तो यही है वो चुड़ैल जिसे तुम लाना चाहते थे मैं इसके पैर तोड़ से जा। उल्टा चोर को त्वाल को किसी का घर उजारते शर्म नहीं आती घर तो तू उजा रही है किराएदार बन कर आई और अब जमा कर बैठ गई <laughs> किराएदार लगता है तेरा भी दिमाग फिर गया है मैं इनकी बेहता बीवी हूँ जी मैं तुम्हारी बीबी नहीं हूँ बिल्कुल मैं तुम्हारी होने वाली भी भी भी नहीं एकदम सुन लिया तूने भी सुन लिया चीखने की जरूरत नहीं है देवियों भगवान ने तुम्हे नाखून दिए है उन्हीं से फैसला कर लो अरे फैसला करना तो मेरा काम है हाँ मैं डॉक्टर हूँ बताइए बताइए कहाँ है मैं कंपाउंडर मुझे फोन पर यही बताया गया कि के दिमाग में गर्मी चढ़ गई घबराइए नहीं घबराइए नहीं ए, ए, मैं एक ही इंजेक्शन में सब ठीक कर दूंगा अब माफ कीजिए डॉक्टर साहब दरअसल मेरे पति का दिमाग खराब हो गया है मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ तो क्या हुआ आपके पतिदेव का भी इलाज कर दूंगा डॉक्टर साहब इलाज इस लड़की का कीजिए ये पागल है मेरे होने वाले शोहर को अपना पति बताती है आ, पागल ये है जब मेरे पति पर डोले मेरा सुख छीनना चाहती है आ, प्लीज प्लीज शोहर मत मचाइए वरना हमारे डॉक्टर साहब भी पागल हो जाएंगे आ, अरे तब मेरा मेरा इलाज कौन करेगा आ, आ, आ, आ, आ, मिस्टर आपको क्या कहना है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आप मुझे कि आपकी शादी हो चुकी है या नहीं आए, आए, आए, आए। मैं मजाक के बिल्कुल नहीं हूँ तब तो आप जरूर शादीशुदा हैं। आ? गई शादी पानी में। देखा डॉक्टर साहब का, का मीनिया अरे बहुत खतरनाक मोर्चा मैं आपके शोहर को शोहर नहीं है ये लड़की पक्की चाल बाज है हमारे डॉक्टर साहब भी कम नहीं है मेरे पास इसका भी इलाज है हाँ। आप अपनी तकलीफ बताइए जी है अगर मुझे आवारा कहा तो तो ज़बान खींच मैं शरीफ लड़की शरीफ लड़की ये, ये क्यूँ तुम की तुम्हारी बीवी नहीं है सिर्फ किराएदार है और मैं तुम्हारी मंगे हाँ हाँ। कर अपना परमेश्वर माना है अगर मुझसे तंग आ गए हो तो बता तो मैं स्वयं ही रास्ते से हट अरे, अरे सुनो ये तो मजाक था आपकी बीवी है? जी हाँ न जाने क्यों इधर इनका शोभा चुचा हो गया है मैंने सोचा जरा ड्रामा करके इन्हें सबक दिया जाए मुझे माफ करी बहन इनकी बातें सच समझ कर मैंने आपका दिल दुखाया अच्छा भाई साहब मुझे आग जा रुकिए है देवी जी मैं भी आपके साथ चलता हूं दिल का मामला है शायद कंपाउंडर की जरूरत पड़ जाएगी डॉक्टर साहब हाँ। अब जरा इनका चुड़ हाँ क्योंकि आप बात बात माला है, है डॉक्टर साहब बताइए बताइए बात क्या है मैं मैं पड़ोसियों से तंग आ गई हूँ मुझे देख कर पूछ पुछाती है समझती है मतलब क्या समझती है यही की मेरी गोद नहीं भरेगी और तुम उनकी बातों से परेशान होती हो <laughs> कई लोगों ने मुझसे भी तो कहा कि मैं संतान के लिए दूसरी शादी कर लूं मगर मैंने तो हमेशा आज कर डाल दिया वेट वेट वेट जरा समझने दीजिए आपकी शादी कब हुई थी एक महीने बाद तीन साल हो जाएंगे ऐसी ऐसी ऐसी और अगले साल भगवान ने चाहा तो हमारे आंगन में एक नन्ना मुन्ना जी नहीं तो ये बात है। कि आप मतलब डॉक्टर साहब हम अरे को सफाई तो नहीं दे सकते आ, नहीं, नहीं, क्या है मुझे खुशी है की आप लोगों ने वक्त की पुकार को सुना है अरे भाई गृहस्थी में नोकझोंक तो चलती ही रहती है लेकिन देखिए कहीं ऐसा न हो जाए कि एक के बजाय आंगन में दो दो नन्हे मुन्ने कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब अगर दो में तो एक का नाम नोक और दूसरे का आज <laughs> तो यह था प्रहसन नोक छोंक इसे लिखा विनोद रस्तोगी ने निर्देशित किया शिव कुमार ने आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी